Pursu, Sankomagan Bhayamanmera. Talks on the Songs of Persev, given at Osho Community International, Pune, India. Discourse number eleven. राम बीन सावन सहयोग न जा राम सावन सहयोग न जा काली घटा होई आई हो काम डग रहे वास, वास सब फीके बिन पिया के परसं राम बिन सावन सहन जाए हराम बिन सावन सहन जाए महािप बेहाल लाल बीन लागे रह भग सुनी सेज से जिठा कहुका सुबला धरन धीर लाल मपीहा बोले ते मारत तनती सकल सिंगार धार जो लगे बन भावे कछु नही रज बरंग कौन सुखी जे जे पिवना me mai adaa भजन बिना भूली परो संसार चाहे पच्चिम जात पूरा दिस हृदय नाही विचार भजन बिना भूली परो संसार भजन बिना भूली परो संसार बाध अर्ध सुगे भूले मुगध गवार भजन बिना भूले परो संसार हला हल जियो चाहे मर्त लागे बार भजन बिना भूली पज संसार बैठ शिलाुद्र तिरन को शोष बबुन हार भजन बिना भूली परो संसार नाम बीना नाही नि सुतारा कबू न पाच पार भजन बीना भूली पर संसार सुख के काज से घर दुख बहे काल की धार भजन बीन भूली परो संसार जन रब जगत भी गुचो इस माया कि भजन बीन भूली परो संसार भजन न भूली परो संसार भजन बीन भूली परो सं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 मैं तेरी नेक दुआओं का खरीदार नहीं गदागर मुझे ईमान की बख्शिश के एबज ये दुआ क्यों नहीं देता कि मैं जरदार बनू बेच डालू सरे बाजार ज मेरे हस्ती और एहसास की जिल्लत का अलमदार बनू आजमीत का गला काट के इज्जत पाऊं जुल्म के सा में राहत का तलब गार बनू राज्य रोशन में यतीमों के घरोंदे लूटू और बेबाओ की दौलत का परिस्तार बनू एक निगाहों से न देख मेरा कुछ लुआ एहसास यही कहता है देखिन के रंग मजबूर घरानों का लहू बहता है देख इन ऊंचे मकानों को जिनकी हर सांस में जहराब घुला रहता है देख ईमान की गिरती हुई दीवारों को जिनकी तामीर में इंसान से सहता है। ए गदागर, मुझे ईमान से क्या है लेना इस की कबा तक भी नहीं सिल सकती निगाह है ये भरपूर निगाहें ये फिक्र इंसान बज़ज इनके नहीं खुल सकती चार दिन ऐसे ऐस जीना है मुझे भी लेकिन हट के दौलत से कोई चीज नहीं मिल सकती और दौलत को सिकंजा है कि जिसमे फंसकर हम तो क्या सिर्फ बते भी नहीं हिल सकती ए गदागर मुझे ईमान की सौगात ना दे जमाना बदला है जिस हवा में रज्जब ने गीत गाया था वह हवा अब नहीं तो शायद गीत तुम्हारी समझ में आए ना आए अब तो ऐसे गीत समझ में आते हैं। एक गदागर मुझे ईमान की सौगात ना दे हे मुझे धर्म के बक्शी मत दे मुझे धर्म का प्रसाद मत दे मुझे धर्म की नसीहत मत दे मुझे धर्म का उपहार मत दे एक गदागर मुझे ईमान की सौगात ना दे मुझको ईमान से अब कोई सरोकार नहीं आज धर्म से किसको क्या लेना देना मैंने देखा है इन आंखों मुरबत कमाल मुझको मेहर मोहब्बत से कोई प्यार नहीं लोगों ने प्यार को हारते देख लिया है लोगों ने प्यार को पराजित होते देख लिया है प्रेम की विजय की बात कल्पना हो गई और जहां प्रेम कल्पना हो जाए वहां प्रार्थना के जन्मने का सवाल कहा प्रेम ही तो अपनी अंतिम उड़ान में प्रार्थना बनता है प्रेम का ही सार निचोड़ तो प्रार्थना है झूठे क्रियाकांड रह गए उनके भीतर से प्राण निकल गए लोग प्रार्थनाएं अब भी कर रहे मगर प्रार्थना करने वाले हृदय कहा लोग अब भी मंदिरों और मस्जिदों में जा रहे आदत हो गई है जाने की रिवाज हो गया जाने का औपचारिकता है जाने की सामाजिक व्यवहार है वहां जाना जिंदगी के चलने में सुविधा मिलती उपयोगी है लेकिन आदमी के हृदय से मंदिर मिट गया है, तो बाहर के मंदिर बहुत काम आ नहीं सकते अब भी लोग राम और कृष्ण का नाम लेते मगर ओट्स बस ऑट्स तक ही ये बात होती हृदय तक किसकी पहुंच नहीं अब कौन प्रभु के प्रेम में पागल होता है अब तो प्रभु के प्रेम में जो पागल होता है उसे लोग बस पागल ही मानते सिर्फ पागल ही मानते एक गदागर मुझे ईमान की सौगात ना दे मुझको ईमान से अब कोई सरोकार नहीं मैंने देखा है इन आंखों से मुरबत का माल मुझको मेहर मोहब्बत से कोई प्यार नहीं मैंने इंसान को चाहा भी तो क्या पाया है? अब मेरा कुफ खुदा का भी तलबगार नहीं और जब आदमी को चाहे कि कुछ न मिलता हो तो परमात्मा को भी कोई क्यों चाहे जब चाहने से आदमी को कुछ नहीं मिलता तो परमात्मा को चाहने से भी क्या मिल जाएगा परमात्मा को चाहने का रस तो तभी जगता है जब आदमी को चाहने से कुछ मिलता है जब छोटे छोटे प्रेम से उसकी किरणें मिलती तो फिर सूरज की आकांक्षा पैदा होती तुमने अगर किसी एक आदमी को चाहा और उसकी चाहत तुम्हारे जीवन में रंग भर गई और उसके प्रेम ने तुम्हारे जीवन को सुगंध दे दी तो आज नहीं कल तुम परमात्मा के प्रेम में पड़ोगे पढ़ना ही पड़ेगा कोई उपाय नहीं बचने का भागोगे कहा जब क्षण भंगोर के प्रेम से ऐसा रस बहा तो शाश्वत के प्रेम से कैसा रस न बहेगा सीधा गणित है साफ गणित है बुद्धिहीन से बुद्धिहीन को भी समझ में आ जाएगा जब एक फूल से इतनी सुगंध मिली तो उस विराट के साथ संबंध जुड़ जाने से कैसा नृत्य नहीं होगा कैसा उत्सव नहीं होगा क्षणभंगुर ने भी नाच दे दिया था क्षण भंगुर जो पानी के बबूले की तरह था वो भी आंखों को नई रोशनी से भर गया था सपने उठे थे आकाश तुम मिटती नहीं रह जाते जब तुम किसी के प्रेम में पड़ते हो जब तुम किसी के प्रेम में पड़ते हो देह भूल ही जाती प्रेम के क्षाव में तुम आत्मा हो जाते हो वही अनुभव परमात्मा के प्रेम की तरफ ले जाता है मैंने इंसान को चाहा भी तो क्या पाया है अब मेरा कुछ खुदा का भी तलबगार नहीं जहां किसी और से ईमान का सौदा कर ले मैं नेक दुआओं का खरीदार नहीं आज की हवा ऐसी है और मैं ये कहना चाहूंगा कि हवा में धार्मिकों का हाथ है धार्मिकों के कारण ही ये हवा है झूठे धर्म के कारण यह हवा है धर्म के कारण यह हवा है धर्म की लाशें पड़ी उनसे यह दुर्गंध उठ रही उनके कारण आदमी ईश्वर से विमुख हो रहा है उनके कारण ईश्वर की तरफ मुंह करने की आकांक्षा भी नहीं जगती देखो तुम्हारे पंडित पुरोहित पुजारियों की तरह उन्हें देखकर तुम्हें कुछ ऐसा उठता है कि नाचे और मग्न हो जाएं उनके जीवन में भी तो नाच नहीं जन्म हो गए उनकी घंटियां बजाते मंदिरों में हृदय किया वीणा अभी भी नहीं बची जन्म हो गए उन्हें फूल चढ़ाते मंदिरों में पत्थरों के सामने झुकते झुकते वे भी पत्थर हो गए उनकी प्रार्थनाएं नपुंसक उनके क्रियाकांड सब पाखंड सब धोखा है, है आदमी के पास आदमी एकदम अंधा नहीं इतना दिखाई पाता है जन्मों जन्मों तक जो मंदिरों की पूजा और प्रार्थना से कुछ न पा सके हो उनका परमात्मा भी झूठा ही होगा कौन उनके परमात्मा की तरफ आतुर हो कौन उनके परमात्मा को चाहे तो मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं जमीन आज नास्तिक है नास्तिकों के कारण नहीं तथा कथित आस्तिकों के कारण लोग ईश्वर के भी तलबगार नहीं देखते हैं इस ईश्वर के तलबगारों का झूठ उस झूठ में अब कोई सम्मिलित नहीं होना चाहता इसलिए तुम्हें थोड़ी अड़चन होगी ये गीत किसी और हवा में गाए गए थे पौधा किसी और जमीन में उगा था वो जमीन बदली लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सहानुभूति से समझोगे अगर थोड़े पंडित पुरोहित के जाल को छोड़कर समझोगे तो बात समझ में आ जाएगी नहीं आए ऐसा कुछ नहीं क्योंकि तुम्हारे भी गहन तल में तुम्हारे हृदय की भी गहराइयों में लाख उपाय करो परमात्मा की खोज छिपी पड़ी कोई आदमी बिना परमात्मा को पाए प्रप्त तो होता नहीं उसी को पा संतोष होता है और कोई कितना ही उसकी तरफ पीठ कर ले और कोई कितना ही नाराजगी में कह दे कि मैं तेरा तलबगार नहीं नाराजगी एक बात है ये तलब मिट जाने वाली तलब नहीं ये प्यास ऐसी कोई प्यास नहीं कि तुमने कह दी और मिट गई ये तो परमात्मा वरसेगा तुम्हारे कंठ में तो ही मिटेगी प्यास मनुष्य की संपदा है इसी प्यास के कारण तो आदमी लाख धर्म के नाम से पाखंड चलता रहे तो भी धर्म में थोड़ी न बहुत उत्सुकता बनी रहती लाख धर्म के नाम से शोषण चलता रहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे झूठे हो जाएं तो भी आदमी कोई नई रास खोज लेता है कोई नया मार्ग खोज लेता है। मंदिर मस्जिदों को बचा के निकल जाता है लेकिन परमात्मा की तलाश जारी रहती है स कुछ ऐसी है कि बिना परमात्मा को पाए मिट नहीं सकती इसलिए समझ तो सकोगे स्वभावता क्षमता भीतर समझने की है मगर ये गीत और हवा में गाए गए थे किसी और माहौल में गाए गए थे ये किसी और तरह के लोगों ने गाए थे किन्हीं और तरह के लोगों के सामने गाए थे वे लोग धीरे धीरे विदा हो गए वैसी मस्त मधुशालाएं अब नहीं रही वैसे आनंद के सत्संग अब नहीं रहे सुनो राम बिन सावन न जाए राम के बिना सावन सहा नहीं जाता राम अर्थात परम प्यारा नाम कुछ भी दो अल्लाह कहो राम कहो रहीम कहो जो भी नाम देना हो वो परम प्यारा है जिसके बिना सब ठीखा है जिसके बिना हम हैं तो लेकिन नहीं जैसे हैं जिसके बिना हम खाली खाली जिसके बिना हमारा कोई मूल्य नहीं जिसके बिना हम जीते जरूर हैं मगर जीना नाम मात्र का जीना है सच कहो तो मरते ही है जिसके बिना हम जीते नहीं बस मौत ही करीब आती है और हाथ लगता क्या है रोज रोज थोड़ा थोड़ा मरते जाते चल किस तरफ रहे हो पहुंचोगे कहा बस मौत में पहुंच जाते ये भी कोई जिंदगी हुई जिंदगी की परिभाषा क्या है जिंदगी की परिभाषा है कि जो महाजिंदगी में ले जाए जीवन अगर सच्चा है तो उसका अंतिम फल महाजीवन होगा लेकिन इस जीवन का फल तो मृत्यु होती कैसा जीवन ये जीवन होगा ही नहीं कहीं कुछ भूल हो गई कहीं कुछ चूक हो गई कुछ का कुछ समझ बैठे हैं परमात्मा के साथ के बिना कोई जीवन नहीं उसके साथ है जीवन उसके विरोध में है मृत्यु उससे जो अलग है वो मरेगा जो उसके साथ है कभी नहीं मरेगा जीसस का एक प्यारा वचन आओ मेरे साथ हो जाओ कि जो मेरे साथ हैं वे कभी नहीं मरेंगे जो मेरे साथ हैं उनकी कोई मृत्यु नहीं जीसस क्या कह रहे हैं जीसस ये कह रहे हैं आदमी दो ढंग से जी सकता है एक ढंग है अलग थलग अहंकार की भांति मैं की भांति परमात्मा के विरोध में असहयोग में परमात्मा से बिन। ऐसे ही अधिक लोग जीते उनके जीवन का केंद्र मैं है मैं ऐसा कर लू मैं वैसा हो जाऊं मैं वह पाल उनकी अपनी कुछ मर्जी है कोई आकांक्षा है जिसे वे पूरी करना चाहते हैं दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं वे यहां हस्ताक्षर कर जाना चाहते पत्थरों पर खुद तो मिट जाएंगे लेकिन नाम रह जाएगा समय की रेत पर वे चिन्ह छोड़ जाना चाहते पागल है वे क्योंकि रेत पर कहीं कोई चिन्ह छूटे आएंगी हवाएं और चिन्ह मिट जाएंगे यहां पत्थर भी रेत हो जाते यह नाम भी पत्थरों पर लिखोगे तो कितने देर टिकेगा और इस शाश्वत की विराट व्यवस्था में तुम्हारे नाम धाम का छूट जाना सब फिजूल है सब सपना है मगर अहंकार ऐसे ही जीता है कि मैं कुछ कर जाऊं मैं कुछ दिखा जाऊं मै कुछ हो जाऊं और अहंकार कि अपनी मर्जी होती कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होगा तो ही मैं तृप्त होगा ऐसा नहीं होगा तो मैं असंतुष्ट रहूंगा इसलिए तो इतने लोग असंतुष्ट हैं, क्योंकि जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं होता ये अस्तित्व तुम्हारी चाह से नहीं चल सकता ये तुम्हारी चाह से चलता तो कभी का पागल हो जाता क्योंकि तुम्हारी इतनी चाहे है इन सारी चाहों को पूरा नहीं किया जा सकता एक क्षण तुम एक बात चाहते हो दूसरी क्षण दूसरी बात चाहते हो ये तो एक आदमी की बात हुई फिर यहां इतने आदमी हैं, इतने पशु हैं, इतने पक्षी हैं, इतने पौधे इतने जीवन हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कम से कम 50,000 हजार पृथ्वियों पर जीवन है इन सब की चाहें कैसे पूरी हो सकती अस्तित्व की चाह पूरी होती आदमी की चाह पूरी नहीं होती हाँ कभी कभी तुम्हारी चाह पूरी हो जाती तो यही समझना कि संयोग वसा तुम्हारी चाह अस्तित्व के चाह के साथ एक पड़ गई थी तुमने कभी भूलचूक से वही चाह लिया था जो परमात्मा चाह रहा था इसलिए तुम सफल हो गए तुम उसी धारा में बह गए जिस तरफ परमात्मा बह रहा था कभी कभी तुम सफल हो जाते हो उसका कारण यही होता है तुम कभी सफल नहीं होते परमात्मा सदा सफल होता है तुम तो सदा हारते हो सौ में निन्यानवे मौके पर तो तुम हारते हो इस हार से कुछ सीखो इससे एक बात सीखो कि मेरी मर्जी पूरी नहीं हो सकती जिस आदमी को यह दिखाई पड़ गया कि मेरी मर्जी पूरी नहीं हो सकती उस आदमी को दूसरी चीज दिखाई पड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती की परमात्मा की मर्जी ही पूरी होती तो उसकी मर्जी के साथ एक हो जाऊ तो वो जो करे वह ठीक मेरा उससे कुछ विरोध ना रहे मेरा सहयोग संग हो जाए अगर ठीक से समझो तो इसी का नाम सत्संग परमात्मा की मर्जी के साथ एक हो जाना कह देना कि तू कर मैं तेरे हाथ की बांसुरी हूं तू बजा तू गा तेरा गीत मुझसे बहे मैं बाधा न बनू बस इतना काफी फिर जीवन में कोई असफलता नहीं फिर कोई विफलता नहीं फिर कैसी विफलता फिर जो होता है वही सफलता है फिर तो बीच मछधार में भी डूब जाओ तो वही किनारा है उसकी जो मर्जी जिस आदमी ने अपनी मर्जी छोड़ दी वही आदमी धार्मिक है और जिसने अपनी मर्जी छोड़ दी वही परमात्मा के साथ रामबिन सावन सहयोग न जाए और जिसको ये बात समझ में आ गई उसे एक बात दिखाई पड़ेगी ये सारा अस्तित्व कितनी मस्ती और कितने आनंद से भरा सावन सदा ही आया हुआ है सावन ही सावन है ये प्रकृति सदा उत्सव में लीन है यहां महोत्सव अखंड चल रहा है एक क्षण को विराम नहीं ये महोत्सव की तरंगें उठती ही जाती है ये लहरें सदा टकराती रहती नृत्य चलता ही रहता है चांदारों का ये चांद तरफ जो विराट उत्सव चल रहा है यही सावन है और जिसमें ये बात दिखाई पड़ गई उसे एक बात दिखाई पड़ेगी कि परमात्मा के बिना इतना सौंदर्य कैसे से परमात्मा के बिना इतना रस कैसे सहू परमात्मा के बिना इतना उत्सव उन्माद ले आएगा मैं पागल हो जाऊंगा मैं सह न पाऊंगा असह हो जाएगा ध्यान रखना दुख ही असह नहीं होते सुख भी असह हो जाते और अगर तुमने असह होने की प्रक्रिया के भीतर झांका हो तो तुम बहुत हैरान हो गए वैज्ञानिक कहते हैं कि असह दुख ऐसा शब्द बनाना ठीक नहीं क्योंकि कोई दुख असह नहीं हो पाता असह होने के पहले ही आदमी बेहोश हो जाता है यह दुख की अंतरंग व्यवस्था है जब तक सह सकता है तभी तक होश रहता है जैसे ही सहने के बाहर होने लगता है दुख आदमी बेहोश हो जाता है ये प्रकृति की अंतरंग व्यवस्था है तुम्हें दुख से बचाने की तो असह दुख होता ही नहीं कहते हैं हम लेकिन असह दुख होता नहीं जब असह होता है तुम बेहोश हो जाते हो उसका पता ही नहीं चलता इसलिए तो सिर में चोट लगती बेहोश हो गए पीड़ा भयंकर है प्रकृति तुम्हें बचा लेती बेहोश करके पीड़ा नहीं सहने देती दुख तो असह होता ही नहीं लेकिन सुख हो सकता है असह क्योंकि सुख को सहने के लिए प्रकृति की तरफ से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं सुख ऊंचाइयों से ऊंचाइयों पर जा सकता है ऐसी ऊंचाइयों पर जहां तुम बिखरने लगो जहां तुम टूटने लगो जहां तुम टुकड़े टुकड़े होने लगो जहां तुम अपने को संभाल न सको जहां रक्त ऐसा हो जाए कि तुम खंड खंड हो जाओगे और अगर जीवन के उत्सव को देखोगे तो ऐसा ही रस तुम्हें पैदा होगा परमात्मा के बिना उसे सहा नहीं जा सकता इतना बड़ा सागर संभालना हो अपने भीतर तो पात्र भी इतना ही बड़ा होना चाहिए ये पात्र उसी का हो सकता है ये पात्र तो अपनी नहीं हो सकती राम बेन सावन सहो न जाए राम के बिना ये जीवन का महोत्सव सहा नहीं जाता शायद इसी लोग जीवन के उत्सव को देखते भी नहीं वे जीवन में दुख ही तलाशते रहते शिकायतें ही खोजते रहते कांटे बीनते रहते अंधेरी रातों की गिनती करते रहते उससे व्यवस्था ठीक बनी रहती है अगर जीवन का सुख तुम देखोगे तो अकेले कैसे से सुख बांटना पड़ता है तुमने कभी सुख की ये महत्ता समझी दुख आदमी अकेले सहना चाहता है सुख बांटना चाहता है जब कोई दुखी होता द्वार दरवाजे बंद करके अपने कमरे में छिप जाता कहता ना मुझे कोई छेड़ो न मुझे कुछ कहो न मुझे बा, बाहर ले जाओ मुझे मुझ में डूब जाने दो मैं दुखी दुखी आदमी कभी कभी शराब पी लेता सिर्फ इसीलिए ताकि सबसे संबंध टूट जाए और दुखी आदमी कभी कभी अत्यंत घड़ियों में आत्मघात कर लेता है वो इसीलिए कि ना रहेगा बांस न बजेगी बांस भी मैं ही नहीं होऊंगा तो फिर किससे संबंध किससे नाता लेकिन जब सुख पैदा होता है तो आदमी बांटना चाहता है महावीर जब दुखी थे जंगल चले गए जैन शास्त्रों में उसकी बड़ी बड़ी कहानियां लेकिन वो असली कहानी नहीं वो महावीर का असली राज नहीं असली तो तब जब महावीर आनंदित हुए तब क्या हुआ तब वो जंगल से वापस बस्ती लौटा है। अब बांटना अकेले जंगल में क्या करोगे हमने सद पुरुषों की जो कहानियां लिखी है वो भी अधूरी उसमें हमने ये तो खूब चर्चा किया है कि वे कैसे छोड़ के चले गए बड़े बड़े महल सोने के महल बड़े राज हाथी घोड़े उनकी बड़ी संख्या बड़ा धन बड़ी दौलत कैसे छोड़ के चले गए उसका हमने खूब रसपूर्ण विवेचन और वर्णन किया है। लेकिन दूसरी बात हम नहीं कहते कि वो वापस क्यों लौटा है एक दिन सब वापस लौटे बुद्ध भी छह साल के बाद वापस आ गए महावीर बारह साल के बाद वापस आ गए एक दिन सभी वापस आ गए अब क्या हुआ था जब चले ही गए थे तो चले ही जाना था अब इसी दुनिया में वापिस क्या आना था लेकिन आना पड़ा जब आनंद फला तो बांटना पड़ेगा आनंद को संभाला नहीं जा सकता और आनंद बांटने के लिए सबसे ज्यादा योग पात्र कौन हो सकता है परमात्मा सामने हो तो भक्त नाच ले मन भर के फिर बांध ले घूंगर पैरों में फिर नाच ले फिर चिंता ना हो फिर उस विराट में अपने सारे नृत्य को डुबा दे नहीं तो सावन बड़ा भारी होने लगता है तुमने अगर साव साधारण जीवन में प्रेम किया है तो भी सावन भारी होने लगता है उसी को प्रतीक मान के रज्जत ने गीत लिखा है प्रेसी और मौसम गुजार लेती है प्रतीक्षा कर लेती है लेकिन जब सावन आ जाता है और आकाश में बादल घिरने लगते और भूखी प्यासी धरती के तृप्त होने का क्षण करीब आने लगता है वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते नई रिमझिम शुरू होती मोर नाचने लगते पपीहे गीत गाने लगते कोयल पुकारने लगती सब तरफ उत्सव होने लगता है फूल खिलने लगते तब असह हो जाता है रामबिन सावन सहो ना जाए साधारण प्रेम में भी प्रीतम के बिना सावन को सहना मुश्किल हो जाता है दुर्गिन तो गुजर जाते सुदन नहीं गुजरते दुख तो बिता लेता आदमी अकेले भी सच तो यह है अगर तुमने किसी को प्रेम किया है तो तुम उस दुख की बात करना ही ना चाहोगे तुम चाहोगे कि दुख की क्या बात करनी दुख अकेले सह लोगे दुख चुपचाप घूट की तरह पी लोगे लेकिन जब सुख उमगेगा तब तुम उसके गले में हाथ डालना चाहोगे हाथ में हाथ लेके नाचना चाहोगे जो साधारण प्रेम की प्रक्रिया है वही प्रार्थना की भी है उन दोनों में जो अंतर है वो परिमाण का अंतर है लेकिन गुण का अंतर नहीं गुणात्मक कोई भेद नहीं है परिमाणात्मक भेद जरूर है अनंत अनंत गुना बड़ा है प्रार्थना का आनंद लेकिन है वो प्रेम की ही बूंद जो सागर हो गई रामबिन सावन सह न जाए अफसाने निगाहे मोहब्बत न पूछिए कहते हैं किसको हसरे मसरत न पूछिए वह मस्त मस्त रात वह बादा बदस्त रात उस मस्त मस्त रात की कीमत न पूछिए होती है दिल में एक खल से बेकरारी वल उस नजर की सरारत न पूछिए आलम तमाम आंसुओं का एक शैल था मुझसे फसान ए सब फुरकत न पूछिए रातों को कर रही हूँ सितारों से गुफ्त गु। मुझसे मेरे जुनून की हिकारत न पूछिए मुझसे मेरे जुनून की हिकायत न पूछिए क्या हो गया है आपकी नजमा को क्या कहूं हालत में पूछिए मेरी हालत में पूछिए प्रेम दीवाना कर जाता है और जब सावन द्वार पर दस्तक दे तो प्रेम में फिर ऐसी बाढ़ आती है उसी बाढ़ की चर्चा है और फिर ये प्रेम भी परमात्मा का प्रेम ये कोई छोटे मोटे प्रेमी का प्रेम नहीं जो आज है कल नहीं हो जाए ऐसा प्रेम जो फिर सदा के लिए आता है तो जाता नहीं जो शाश्वत है जो सने की परिधिया नहीं मानता जो आकाश से विराट तर है। भक्त का भाव समझो भक्त के भीतर की दीवानगी समझो काली घटा काल होई आई, कामनी डगते माई भीतर भीतर आग चल रही है बाहर सावन आ गया है और प्रीतम का कोई पता नहीं घटाएं गिर गई सुंदर घटाएं प्यारी घटाएं लेकिन प्रीतम के बिना ये प्यारी घटाएं ये सुंदर घटाएं कैसे प्यारी लगें कैसी सुंदर लगे ख्याल करो हमें प्रकृति में वही दिखाई पड़ता है जो हमारे भीतर घटता है तुम्हारा प्यारा घर आया है तो अमावस की रात भी पूर्णिमा हो जाती और तुम्हारा प्यारा घर नहीं आया तो पूर्णिमा की रात भी तो अमावस ही रहती प्रीतम आ गया है तो चांद नाश्ता हुआ मालूम पड़ता आकाश तुम्हारा हृदय नाच रहा है चांद पर तुम्हारे हृदय का नाच प्रतिबिंबित होने लगता है तुम्हारा प्यारा जा रहा है चांद अब भी वैसा का वैसा है लेकिन तुम्हारा हृदय रो रहा है देखो चांद की तरफ आंसू टपकते मालूम पड़ते हैं चांद से हमें जो बाहर दिखाई पड़ता है वो भीतर का प्रतिफलन है जो हमारे भीतर होता है वही हमें बाहर के पर्दे पर दिखाई देता है तो जो तुम्हें बाहर दिखाई पड़े उससे अपने भीतर का इशारा लेना जो तुम्हें बाहर दिखाई पड़े उसने समझ लेना कि तुम्हारे भीतर क्या है। दर्पण के सामने खड़े हो ना जो चेहरा दर्पण में दिखाई पड़ता है वो दर्पण में नहीं है वो तुम्हारा चेहरा है ऐसे ही हम प्रतिक्षण प्रकृति के दर्पण के सामने खड़े वहां जो भी दिखाई पड़ता है वो अपना ही चेहरा है उससे अपने ही चेहरे की पहचान लेनी काली घटा काल हुई आई ये मस्त काली घटा ये जुना हुई घटा चली आ रही ये ऐसे लगती जैसे मौत आ रही काम नहीं दगते माई और भीतर भीतर मिलन की आतुरता एक हो जाने की आतुरता काम काम का अर्थ समझो काम का अर्थ है दो में पीड़ा है एक में रस है एक हो जाने में आनंद है साधारण स्त्री पुरुष भी जब प्रेम में गहन भर जाते तो एक हो जाना चाहते जुड़ जाना चाहते और वही तो प्रेम का दुर्भाग्य है कि एक नहीं हो पाते इसलिए सभी प्रेम असफल होते क्योंकि प्रेम की आकांक्षा यही है कि एक हो जाएं और एक होना संभव नहीं दो देहें कैसे एक हो सकती है क्षण भर को शायद हो भी जाए मगर फिर क्षण के बाद गहन अंधेरे पर गहराई में गिर जाना पड़ता है फिर अंधेरी खाई में भटक जाना पड़ता है और भी पीड़ा होने लगती है वो जो क्षण का मिलन हुआ था उससे विरह और घना हो जाता है उसके संदर्भ में विरह और भी प्रगाढ़ हो जाता है संसार में प्रेम की आकांक्षा है कि एक हो जाए और ये आकांक्षा पूरी नहीं होती ये आकांक्षा तो सिर्फ परमात्मा के साथ पूरी हो सकती वो जो तुम्हारे भीतर काम का प्रबल वेग है वो राम के साथ ही पूरा हो सकता है और कोई उपाय नहीं क्योंकि उसके साथ देह का मिलन नहीं है आत्मा का मिलन है वहां सीमाएं सदा के लिए खो सकती वहां हम डुबकी मार सकते कभी लौटने की फिर जरूरत नहीं काली घटा काल हुई आई कामनी दग्धे मई कनक आवास वास सब सोने का महल फीका पड़ गया वस्त्र फीके पड़ गए कनक आवास वास सब फीके बिन पीके प्रसंग और जब प्यारे का प्रसंग ना हो साथ, प्यारे का संदर्भ ना हो साथ, सब फीका पड़ जाता है जीवन के बड़े से बड़े सुख प्रेम के प्रसंग में घटते तुम अपने जीवन में भी थोड़ा अवलोकन करना तुम्हारे जीवन के जो बड़े से बड़े सुख के क्षण आए हैं वो अकेले में नहीं आए वो प्रेम के प्रसंग में आए जो तुम्हारे जीवन में कभी क्षण को झरोखा खोला है और आनंद की झलक मिली वो अकेले में नहीं मिली वो प्रेम के प्रसंग में मिली जहां भी प्रेम फलित हुआ है जहां भी प्रेम पका है वहीं जीवन को देखने का एक नया प्रसंग एक नया संदर्भ मिल जाता है शब्दों में अर्थ नहीं होते इसे ऐसा समझो और ना घटनाओं में अर्थ होते किसी शब्द में कोई अर्थ नहीं होता अर्थ तो वाक्य में होता है जब उस शब्द को तुम वाक्य के भीतर रखते हो उसमें अर्थ आ जाता है दूसरे वाक्य में उसी शब्द का दूसरा अर्थ हो जाएगा तीसरे वाक्य में तीसरा अर्थ हो जाएगा फिर वाक्य का भी अपने में अर्थ नहीं होता पूरे प्रश्न के संदर्भ में अर्थ होता है और प्रश्न का पूरी पुस्तक के संदर्भ में अर्थ होता है अगर तुम इस बात को ठीक से समझोगे तो तोहरी कहरी घटनाओं में कोई अर्थ नहीं होता घटनाओं के प्रसंग और संदर्भ में अर्थ होता है और जितना बड़ा संदर्भ हो उतना ही अर्थ बड़ा होता जाता है बड़े से बड़ा अर्थ घटता है परमात्मा के प्रेम के प्रसंग में क्योंकि वो बड़ा से बड़ा संदर्भ है उससे बड़ा फिर कोई संदर्भ नहीं वह महाकाव्य उसके साथ जुड़कर क्षुद्र से शब्द स्वर्ण के हो जाते हैं उसके साथ जुड़कर कंकड़ पत्थर हीरे मोती हो जाते कनक आवास वास सब फीके सब है लेकिन सब फीका है यही तो आज की दुनिया का सबसे बड़ा विचारणी प्रश्न है मनुष्य इतना समृद्ध कभी भी नहीं था जितना आज विज्ञान ने मनुष्य को बड़ी समृद्धि दी है बड़ी सुविधा दी सब है चांद पर जाने की क्षमता है मगर परमात्मा से संदर्भ छूट गया है इसलिए सब होते भी आदमी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल कोरा है खाली है रिक्त है। बाहर धन का ढेर लग गया है सोने के महल निर्मित हो गए और भीतर भीतर बड़ी कंगाली है भीतर आदमी बिल्कुल भिखारी है यह आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है कि क्या हो गया क्यों ऐसा हुआ भीतर आदमी को अर्थहीनता क्यों मालूम होती दुनिया के बड़े से बड़े विचारक जिस प्रश्न पर सर्वाधिक चिंता तोड़ है वह प्रश्न है अर्थवत्ता का आदमी की अर्थवत्ता क्यों खो गई लोग क्यों पूछ रहे हैं कि जीवन का अर्थ क्या है जीवन में कोई अर्थ है भी नहीं हो भी नहीं सकता अर्थ तो किसी संदर्भ में होता है परमात्मा के संदर्भ में अर्थ था वो संदर्भ खो गया है ऐसा ही समझो कि तुम्हें किसी किताब का एक पन्ना हवा में उल्टा हुआ मिल जाए तुम उसे पढ़ जाओ कुछ अर्थ समझ में ना आए अर्थ तो पूरी किताब में था या तुम्हें कविता की एक पंथी मिल जाए और अर्थ समझ में ना, ना आए अर्थ तो पूरी कविता में था या तुम्हें एक शब्द मिल जाए और आज समझ में ना आए ऐसी हालत आदमी की हो गई आदमी संदर्भ से टूट गया उसकी जड़े आज परमात्मा के साथ जुड़ी हुई नहीं मालूम होती अकेला खड़ा है पृष्ठभूमि खो गई समझ में नहीं आता मैं कौन हूं खनक आवास वास सब फीके बिन पीके प्रसंग मैं तलुए सुबह नौ से अभी मुतम नहीं हूं मेरा हुस्न भी तो तेरा हुस्म भी तो होता किसी खुशनुमा किरण में सरे बाम पुकारा लबेदार भी सदा दी मैं कहा ना कहा पहुंचा तेरी दीप की लगन में मैं लिए लिए फिराऊंगा मैं जिंदगी की लाश कभी अपनी खिलवतों में कभी तेरी अंजुमन में तेरे गम में बह गया है मेरा एक एक आंसू नहीं अब कोई सितारा जो चमक सके गगन में एक बार उसकी जरा सी झलक मिल जाए कि सारे सितारे फीके हो जाते फिर कोई सितारा नहीं चमक सकता फिर कोई धन धन नहीं ध्यान की भनक पड़ जाए कि फिर कोई धन धन नहीं प्रार्थना की जरा सी सुब गवाहट भीतर हो जाए फिर कोई प्रेम प्रेम नहीं परमात्मा है ऐसा आभास होने लगे कि फिर इस जीवन में जो भी अर्थ थे वो सब बदल गए फिर एक नए अर्थ की यात्रा शुरू हुई तीर्थ यात्रा शुरू हुई अब तुम ठीक ठीक -थी संदर्भ में आने शुरू हुए अब तुम्हें अपनी जड़े मिली महा विपद बेहाल लालबिन लाग विरह भोंग बड़ी विपत्ति है बड़ी बेहाली है उसके बिना प्यारे के बिना महादिपत बेहाल लाल बिन लागे विरह, विरह ने ऐसे पकड़ा है जैसे भुजंग ने पकड़ लिया हो जैसे किसी भयंकर सर्व की लपट में पड़ गए कोई भयंकर सर्व कुंडली मारकर चारों तरफ बैठ गया हो ऐसा उसके विरह ने पकड़ा है आज ऐसा विरह किसी को पकड़ता नहीं दुर्भाग्य क्योंकि जितना बड़ा विरह तुम्हें पकड़े उतने ही बड़े मिलन की आशा है विरह ही हमारे छोटे छोटे तो मिलन भी हमारे छोटे छोटे विरह और मिलन में अनुपात होता है जब कोई परमात्मा के विरह से तड़फता है तो उसकी तड़फने में भी एक सौंदर्य और एक आदमी धन के लिए तड़फ रहा है उसके तड़फने में एक कुरूपता है एक आदमी पद के लिए तड़फ रहा है उसकी तरफ़ अमानवी जंगली उसकी तरफ में संस्कृति नहीं उसकी तरफ में मनुष्य के ऊंचे मूल्यों का कोई स्थान नहीं तड़फो तो किसी बड़ी बात के लिए तड़फो जब तड़फ ही रहे हो तो छुद्र के लिए क्या तलाशना? जब खोज नहीं चले हो तो परम धन को खोजो, और जब यात्रा ही शुरू की है तो परम पद की करना सुनी सेज बिना सुनी सेज बिथा कहूं कासू धरे धरणीप रज्जब कहते हैं सेज सुनी सजी है और सुनी है सावन द्वार पर खड़ा है और सब सुना है। सुनी सेज, विथा, कासु। और ये मेरी विथा ऐसी है कि किससे तो जानने वाले ही समझेंगे धन्यभागी हैं वे जिनके जीवन में ऐसी व्यथा है कि जिसको कहने के लिए भी पात्र खोजना पड़े धन्य हैं वे जिनकी व्यथा को साधारणता कहा न जा सके उसका अर्थ हुआ कि परम की व्यथा उनके भीतर पैदा हुई परेशान रात सारी है सितारों तुम सो जाओ परेशान रात सारी है सितारों तुम तो सो जाओ सकुते मर्ग तारी है सितारों तुम तो सो जाओ हंसो और हंसते हंसते डूबते जाओ खलाओं में हमें यह रात भारी है सितारों तुम तो सो जाओ हमें तो आज की सबियों पोफटे तक जागना होगा यही किस्मत हमारी है सितारो तुम तो सो जाओ तुम्हें क्या आज भी कोई अगर मिलने नहीं आया यह बाजी हमने हारी है सितारों तुम तो सो जाओ कहे जाते हो रो रोकर हमारा हाल दुनिया से यह कैसी राजदारी है सितारों तुम तो सो जाओ हमें भी नींद आ जाएगी हम भी सो ही जाएंगे अभी कुछ बेकरारी है सितारों तुम तो सो जाओ शायद सितारे समझे आदमी तो नहीं समझेगा आदमी तो ऐसा नासमझ हो गया ऐसा पत्थर हो गया पाषाण हो गया किससे कहें सुनी सेज विथा कहूं कासू अबला धरे धीर कोई धीरज नहीं एक भयंकर अशांति का जन्म हुआ है जीसस का एक वचन तुम्हें याद दिलाता हूं किसी ने जीसस से पूछा है कि क्या आप वही हैं जिसके संबंध में शास्त्र कहते हैं कि उसके आगमन पर दुनिया में शांति हो जाएगी जीसस ने उस आदमी को गौर से देखा और कहा मैं शांति लेकर नहीं तलवार लेकर आया मैं तुम्हें अशांत करने आया ईसाई विचारक 2000 साल से इस वचन पर चिंतन करते रहे ये वचन जीसस ने न कहा होता तो अच्छा था क्योंकि जीसस तो शांति के दूत थे और ये वचन कि मैं शांति लेकर नहीं तलवार लेकर आया हूं मैं तुम्हें अशांत करने आया हूं लेकिन ये वचन सार्थक है और जिस कहा तो ठीक ही किया मैं इसके साथ पूरी तरह सहमत हूं इस दुनिया में जो भी भगवान का प्यारा है वो तुम्हें अशांति करेगा तुम वैसे शांत हो शांत मतलब चल रहे हो सब ठीक ठाक है दुकान कर रहे बाजार कर रहे बच्चे दादा कर रहे सो रहे उठ रहे कमा रहे जीत रहे हार रहे जिंदगी बीत रही सब ठीक ठाक है अगर तुम किसी परमात्मा के प्यारे के निकट पड़ गए तो ये सब ठीक ठाक एक क्षण बिखर जाएगा क्योंकि पहली दफा तुम्हें दिखाई पड़ेगा तुमने जिंदगी यू ही कमाई कूड़ा करकट बीनने में गमाए गहरी अशांति पैदा होगी बड़ी बेचैनी पैदा होगी बड़ा अधैर्य पैदा होगा एक आध्यात्मिक असंतोष पैदा होगा एक असंतोष से सांसारिक वस्तुओं के लिए वह असंतोष अधार्मिक आदमी का लक्षण है एक असंतोष से परमात्मा को पाने के लिए वह असंतोष धार्मिक आदमी का लक्षण है जो बाहर की चीजों से असंतुष्ट थे वे बाहर दौड़ते रहते जो भीतर की आकांक्षा से भर जाते भीतर के अनुभव के लिए लालायत हो जाते जिन्हें भीतर का असंतोष पकड़ लेता है डिवाइन डिस्कंटेंट जिन्हें एक दिव्य असंतुष्टि पकड़ लेती वे भीतर की खोज पर निकल जाते बाहर से संतुष्ट हो जाओ और भीतर असंतुष्ट हो जाओ अभी हालत तुम्हारी उल्टी है भीतर से बिल्कुल संतुष्ट हो बाहर बड़े असंतुष्ट हो कहते हैं ये मकान छोटा है ये दुकान छोटी है थोड़ी बड़ी कर ले ये धन का ढेर छोटा है थोड़ा बड़ा कर ले ये पद भी कोई पद है थोड़ा बड़ा पद खोज ले अभी थोड़ी शक्ति है लगा लें अभी थोड़ा मौका है अवसर है बाहर से तुम असंतुष्ट हो और भीतर तुम देखते भी नहीं कि भीतर कुछ भी नहीं है तुम बिल्कुल खाली हो वहां अंधेरा है वहां दिया भी नहीं जला कभी और बाहर दिवाली मना रहे हो और भीतर दिवाल है थोड़ा भीतर भी देखो ये बाहर के दिए बहुत दूर तक काम ना आएंगे जलेंगे और बुझ जाएंगे इनसे कोई रोशनी ना कभी किसी को मिली है न मिल सकती है मौत आएगी और उसका एक झोंका इन सबको मिटा जाए कुछ ऐसा दिया जलाड़ो जिससे मौत ना बुझा सके सुनिसेज बिथा कहूं कांसू अबला धरे न धीरस वक्त बड़ा बेचैन हो जाता है इस बेचैनी के बाद ही चैन जितनी बड़ी बेचैनी उतना ही बड़ा चैन ये बेचैनी कीमत है जो चुकानी पड़ती उस चैन के लिए भक्त बड़ा दुखी हो जाता है तुम क्या खाक दुखी हो तुम्हारा दुख भी छोटा है क्षुद्र है भक्त बड़ा दुखी हो जाता है भक्त की छाती में तो घाव ही घाव रह जाते हैं। उसकी आंखों में तो आंसू ही आंसू रह जाते हैं। रुदन के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता उसे चारों तरफ अंधेरा दिखाई पड़ता और भीतर वित्तता दिखाई पड़ती और एक बात कोई भीतर गहरे में कहे चला जाता है कि चाहो तो सब बदल सकता है सावन द्वार पर खड़ा है प्यारे से मिलना भी हो सकता है तुम उस पीड़ा को थोड़ा सोचो विचारो जब सब हो सकता है और कुछ भी होता नहीं मालूम होता घड़ियां बीतती जाती है प्रतीक्षा की और उसकी पग ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती भक्त न मालूम कितनी भाव दशाओं से ऐसी अवस्था में गुजरता है जी में हसरत है सुनाएं उन्हें अफसाने गम कभी मौका मिले सब कुछ कहें उनकी ही कसम लेकिन आते नहीं सुनते नहीं रुदादे अलम कितने मजबूर हैं बतलाएं ये है कैसा सितम इस पर है कि उल्फत का भी इकरार करो हमको पूजो हमें चाहो हमें तुम प्यार करो ऐसे एस, बेरहम हैं, इंसाफ का भी पास नहीं मेहर की जर्रा बराबर भी तो बो बास नहीं ऐसी बे महरी पे भी दिल के मेरे पास नहीं अब भी आ जाए कि जीने की कोई आस नहीं और खुद आके कहे इसका इजहार करो हमको पूजो हमें चाहो हमें तुम प्यार करो आवाज सुनाई पड़ती है हमको पूजो हमें चाहो हमें तुम प्यार करो मगर कहां से आवाज आती स्रोत का पता नहीं चलता कोई पुकार आती है बहुत दूर से या बहुत गहरे से या बहुत भीतर से मगर पता नहीं चलता कौन पुकार दे रहा है दिखाई नहीं पड़ता और पुकार सघन होती चली जाती और पुकार की सघनता के पास सात सात भक्त की पीड़ा सघन होती चली जाती एक आग जलने लगती एक व्यर्य की अग्नि में भक्त जलता है यही असली यज्ञ है बंद करो तुम्हारे यज्ञ जो तुम बाहर कर रहे हो व्यर्थ न जलाओ उनमें गेहूं और घी व्यर्थ न बहाओ इन चीजों को जलाना हो अपने अहंकार को अपने भीतर परमात्मा की व्यर् की आग में जलाओ मिटाना है अपने को वहां मिटाओ वहीं बने वेदी हवन की सच्चा यज्ञ वहीं जीवन यज्ञ वहीं और जिस दिन तुम बिल्कुल राख हो जाओगे बिल्कुल राख उसी क्षण मिलन हो जाता तुम मिटे कि मिलन हुआ तुम्हारे मिटने में ही मिलन सदे इंतजार की कसम कसमें न पूछ कैसे सहर हुई कभी एक चिराग जला दिया कभी एक चिराग बुझा दिया विरह की रात लंबी होती, होती कैसे सुबह होती, बड़ा मुश्किल है कहना। सबे इंतजार की कसम कसम न पूछ कैसे सहर हुई जिनकी हो गई सुबह वे भी नहीं बता पाते कि कैसे हो गई बड़ी लंबी थी यात्रा बड़ी लंबी थी रात कभी एक चिराग जला दिया कभी एक चिराग बुझा दिया किसी तरह कुछ करते रहे प्रार्थना की पूजा किए मंत्र किए जाप किए वो सब बस ऐसा ही था कभी एक चिराग जला दिया कभी एक चिराग बुझा दिया मगर उस सब के पीछे एक विरह था वही असली बात है उस सब के पीछे तलाश थी टना था वही असली बात है खोज थी क्या तुमने खोजने के लिए किया उसका मूल्य नहीं है बहुत बस खोज थी भीतर इसी का मूल्य है परमात्मा तुम क्या करते हो ये नहीं देखता तुम क्या चाहते हो यही देखता तुम्हारी अभी जांची जाती तुम्हारी आकांक्षाएं पहचानी जाती तुम्हारे अंतर्भाव पढ़े जाते सुनिसेज बिथा कहूं कासू अबला धर नधीश दादुर मोर पपीहा बोले ते मारत तंतीस और सबके प्रेमी उन्हें मिले जा रहे भक्त का प्रेमी उसे कब मिलेगा सावन आ गया दुल्हने सज गई दूल्हे सज गए जिनकी प्रतीक्षा थी वे प्यारे आने लगे प्रेसियों को मिलने लगे सावन आ गया दादुर मोर पपीहा बोले थे मारत तंतीश बस पक्षी भी अपने प्रीतमो को मिलने लगे सब तरफ मिलन की घड़ी आ गई सावन यानी मिलन की घड़ी प्यार सबका पकने लगा और भक्त के भगवान का कोई पता नहीं वहां बस अभी भी अंधेरी रात है वहां अभी भी बस रेगिस्तान है वहां अभी बस विरह का ही स्वाद है सिस्कियां लेती हुई गमगीन हवाओं चुप रहो अपनी हालत पर न फूलों को हंसाओ हाँ चुप रहो सुबह से पहले न बोलो हम नवाओ चुप रहो सो रहे हैं दर्द उनको मत जगाओ चुप रहो बंद है सब मैक साकी बने हैं मोहित से ए गरजती गूंजती काली घटाओ चुप रहो धड़कने काफी हैं इजहार तमन्ना के लिए अपने ओठों से कभी आगे ना आ जाओ चुप रहो तुमको है मालूम आखिर कौन सा मौसम है ये? फसल गुल आने तलक ए खुश नबाओ चुप रहो सोच की दीवार से लक कर गम बैठे हुए दिल में भी नगमा न कोई गुनगुनाओ चुप रहो बुझ गए हालात के सोले तो देखा जाएगा वक्त से पहले अंधेरे में न जाओ चुप रहो देख लेना घर से निकलेगा ना हम साया कोई ए मेरे यारो मेरे दर्द आसनाओ चुप रहो क्यों सरी के गम बनाते हो किसी को ए अपनी सूली अपने कांधे पर उठाए चुप रहो अपनी सूली अपने कांधे पर उठाए चुप रहो यह वक्त की जीवन व्यथा है क्यों सरी के गम बनाते हो किसी को एक अतील दुख कहो भी तो किससे कहो कहने का सार भी क्या है समझेगा कौन लोग हंसेंगे ज्यादा से ज्यादा समझेंगे पागल हो तुम क्यों सरी के गम बनाते हो किसी को एक अतील अपनी सूली अपने कांधे पर उठाए चुप रहो भक्त को चुपचाप रहना पड़ता चुपचाप रोना पड़ता है मैं उन भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं जो अखंड पाठ करवा देते हैं। उन्हें तो भक्ति का कुछ पता ही नहीं 24 घंटे शोरगुल मचवा देते मोहल्ले पड़ोस के लोगों की नींद खराब करवा देते भक्ति का तो बड़ा चुपचाप निवेदन है रात के अंधेरे में एकांत में किससे कहना है अपना गम कौन समझेगा यहां लोग आंसू देखेंगे हसेेंगे चुपचाप रो लेना चुपचाप पुकार लेना ये बात भीतर की भीतर रहे ये किसी को पता भी चलाने की बात नहीं क्योंकि आदमी बड़ा चालबाज कभी कभी तो लोगों को पता चले इसीलिए आयोजन करने लगता है वे सब आयोजन झूठे हो जाते है। बस परमात्मा को पता चले इतना काफी तुम दूसरों को पता चलवाने की कोशिश मत करना तुमने देखा अगर कोई मंदिर में पूजा कर रहा हो दो चार दस आदमी इकट्ठे हो जाएं, उसकी पूजा बड़े जोर शोर से होने लगती उसके हाथ की आरती और जोर शोर से उतरने लगती अगर फोटोग्राफर भी आ जाए अखबार नबीस भी आ जाए फिर तो कहना क्या वो ऐसा मस्त हो जाता है कि कबीरदास जी क्या हुए होंगे कि बाबा नानक फिर ठोक लेते कि हम भी पीछे पड़ गए कि मीरा भी सोचती कब यहां नाचना ठीक है कि नहीं लेकिन जब देखता है कोई भी नहीं है देखने वाला तो जल्दी से घंटी वंटी बजा के पानी इत्यादि छलक के भाग खड़ा होता भगवान से तो कुछ लेना देना नहीं तुम्हारी पूजा पाठ भी तुम्हारे अहंकार की घोषणाएं बन जाती क्यों शरीर के गम बनाते हो किसी को एक अतील अपनी सुली अपने कांधे पर उठाए चुप रहो सकल सिंगार भार जीव लागे मन भावे कछु नाही रज्जब कहते हैं सारा श्रृंगार किए बैठो क्या श्रृंगार है भक्त का अपने पात्र को मांझा है शुद्ध किया है अपने भीतर के विषाक्त भावों से मुक्ति पाई क्रोध छोड़ा है लोभ छोड़ा है मोह छोड़ा है आसक्तियां छोड़ी ईर्षाएं व मनुष्य छोड़े द्वैत छोड़ा है द्वंद छोड़ा है तर्क छोड़ा संदेह छोड़े सब तरफ से अपने को सजाया है। क्या है श्रृंगार भक्त का श्रद्धा है श्रृंगार सकल श्रृंगार भार जीव लागे, लेकिन जब तक प्यारा न मिल जाए तब तक सब श्रृंगार भार है प्यारा मिल जाए तब तो बात ही बदल जाती है तब तो रंग ही बदल जाता है तब तो ढंग ही बदल जाता है चांदनी रात फिक्र सैरोखन मैंने चांदी के बुध तरासे, उनमें तुम रूह फूंक दो वरना मेरे अफकार सरद लाशें फिर तुम गीत गाते रहो उनमें प्राण नहीं मेरे अफकार सरद लासे मेरी अभिव्यक्तियों में कोई प्राण नहीं उनमें तुम रूह फूंक दो तुम डालो प्राण तो पड़े प्राण ऐसे भी गीत है जब गायक नहीं गाता सिर्फ गायक माध्यम होता है और परमात्मा गाता है तब मजा और तब आकाश पृथ्वी पर उतरता है और ऐसे भी गीत हैं जो गायक ही गाता है परमात्मा को उनमें कुछ पता नहीं होता तब वे कितने ही शब्दों की दृष्टि से सुंदर हो मगर निष्पान होते कवि और ऋषि का यही भेद है कवि खुद ही गाता है ऋषि परमात्मा को गाने देता है दोनों गाते दोनों गायक ही ऊपर से देखने पर कोई भेद नहीं दोनों के ओठ शब्दों को बनाते दोनों के कंठों से वाणी निकलती मगर एक की सिर्फ कंठ से ही आ रही है और दूसरे की बैकुंठ से आ रही उसकी अपनी नहीं बांस की बांसुरी जैसा है खाली है कबीर ने कहा मैं बांस की पोंगरी सब गीत तुम्हारे कुछ भूलचूक हो जाती हो मेरी बांस की पोंघरी हो स्वरों को बिगाड़ देती हूं बेसुरा कर देती हूं वह भूलचूक मेरी सब सुंदर तुम्हारा सब असुंदर मेरा चूक चूक मेरी ठीक ठीक तुम्हारा पुण्य हो तो तुमसे पाप हो जाए मुझसे ये भक्त का भाव है चांदनी रात फिकरे सरोखन मैंने चांदी के बुत तरासें हैं उनमें तुम रूह फूक दो वरना मेरे अफकार सर दलासे सकल श्रृंगार भार जीव लागे मन भावे कछुना ही मन को भाए भी क्या जब मन भावन से मन लग गया तो मन को फिर कुछ नहीं भाता जब मन मोहन से मन लग गया तो मन को फिर कुछ नहीं भाता फिर सब फीका है सब स्वाद बेस्वाद सब स्वर विसंगीत है सब सौंदर्य सतही है ऊपर ऊपर है उस प्यारे की मौजूदगी आए तो अस्तित्व सांसें लेता है धड़कता है रजब कौन रंग कीजे जब पीव ना ही माही आनंद कैसे करूं रजब कहते रज्जब कौन रंग कीजे कैसे रंग से भरूं, कैसे नाचूं, कैसे उत्सव मनाऊ कैसे रास रचाऊं, जे पीऊ ना ही माही अभी भीतर परमात्मा आके मौजूद नहीं हुआ वह आए तो फिर नाची नाच है बिना आयोजन के चेष्टा भी नहीं करनी पड़ती और नाच शुरू हो जाता है और परमात्मा भीतर ना हो तो हम हजार आयोजन करें हमारे आयोजन सब झूठे हैं सब पाखंड धर्म पाखंड हो गया है हमारे आयोजनों के कारण जब तुम चेष्टा करके कुछ करते हो तब पाखंड होता है जब उसकी मौजूदगी के अनुभव से सहज तुम्हारे भीतर कुछ होता है स्वास्थ तब धर्म सच्चा होता है सिखाए धर्म व्यर्थ है। पढ़ लिया गीता में या कुरान में और किया तो बस आयोजित है परमात्मा को पुकारो भीतर उसकी प्रतिमा वहां निर्मित होने दो और ध्यान रखना प्यास हो तो जरूर बात हो जाती है बस पूरी प्यास चाहिए उसके अतिरिक्त आदमी के बस में कुछ भी नहीं अलग बैठे थे फिर भी आंख साकी की पड़ी हम पर अगर है तिस नगी कामिल तो परवाने भी आएंगे तिस नगी कामिल बस पूर्ण प्यास चाहिए साकी कब तक बचाएगा कब तक बच बच के निकलेगा अलग बैठे थे फिर भी आंख साकी की पड़ी हम पर अगर है तिस नगी कामिल तो परवाने भी आएंगे जरूर आएंगे जब दिया जलता है तो परवाना आता है और जब प्यास जलती है तो प्यारा आता है आना ही पड़ता है तुमने शर्त पूरी कर दी उतनी ही शर्त है बस प्यास की शर्त है तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारी प्यास की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और कुछ भी नहीं मांगना मत कुछ और कुछ और चाहना मत चाहना तो उसको चाहना मांगना तो उसको मांगना और कुछ मत मांगना रज्जब कौन रंग सू कीजे जब पी ना ही, ही। रज्जब कहते सावन तो आ गया नाचना तो मुझे भी है नाचना तो मुझे भी चाहिए सावन का सम्मान तो मुझे भी करना है पक्षी गीत गा थे, बादल घिर गए मोर नाच उठे दादुर मोर पपीहा बोले ते मारत तनती तीर मुझे भी चुभ रहा है सावन का ये सौंदर्य मुझे भी जगा रहा है ये चारों तरफ हो रहा उत्सव और मैं कैसे अलग थलग बैठा रहू मगर करूं क्या मेरा प्यार प्यारा अभी आया नहीं उसकी पग ध्वनि भी मुझे सुनाई नहीं पड़ रही भजन बिन भूली परे पर्य संसार और ये हो क्यों गया ऐसा हो कैसे गया कि प्यारा नहीं मिल रहा है भजन बिन भूली परे पर्य संसार हम नहीं उसकी याद धीरे धीरे गमा दी भजन कार थे उसकी याद उसकी स्मृति सुरखी हमने ही धीरे धीरे उसकी याद भुला दी उसने हमें भुला दिया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 अगर सुगंध ना भरेगी तो दुर्गंध भरेगी ऊर्जा का नियम है कि वो कुछ करेगी ऊर्जा कृत्य बनेगी अगर तुमने सृजन न किया तो तुम विनाश करने में लग जाओगे अगर तुमने निर्माण न किया तो तुम मिटाने में लग जाओगे इसके पहले कि तुम्हारी ऊर्जा विध्वंस बने सृजन बनाओ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 ऐसा ही हुआ है संसार में तुम कुछ का कुछ समझ रहे हो यह कत्लगह है यहां सभी मरने को तैयार खड़े यहां क्यों लगा है मौत का इसको तुम घर समझ रहे हो दस्त पुरुखों को कफे दस्त निगारा समझे कत्ल गह थी जिसे हम महफले यारा समझे कुछ भी दामन में नहीं खारे मलामत के सिवा ए जुनून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 आकांक्षा तो बड़ी ऊंची करते हो मगर परिणाम बिल्कुल नहीं देखते कि परिणाम क्या है बाछे उध सुगे ऊर्ध यात्रा की तो आकांक्षा है मगर अधोगामी हो जाते हो भूले मुगध संसार भूले मुगध गमार, खाई हलाहल जीवो चाहे जहर तो पीते हो और सदा जीता रहो ऐसी मन में वासना है ये कैसे होगा असंभव हो नहीं सकता खाई हलाल हल जियो चाहे मरक न लाग जीना चाहते हैं सदा और जो सदा है उसके साथ संबंध नहीं जोड़ते संबंध जोड़ते हैं उसके साथ दुश्म भंगुर और जीना चाहते हैं सदा देह के साथ संबंध जोड़ते जो आज है और कल नहीं हो जाएगी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 जब भी कोई मरता मैं उसके साथ मरघट जाता और मरघट पर जाकर दो हैरानी की बातें मुझे हमेशा दिखाई पड़ती उधर आदमी जल रहा है और लोग बैठे संसार की गप कर रहे हैं इससे मैं हमेशा चमत्कृत हुआ आदमी जल रहा है कल तक इससे बातें करते थे इनका दोस्त था मित्र था परिजन था आज वो जल रहा है उसके अर्थी मांग लगा दी बैठ के वहीं आसपास गपशप हो रही संसार की गपशप हो रही कि फिल्म कौन सी लगी कैसी है फला का क्या हाल है वही बाजार इनको याद भी नहीं आ रही कि ये मौत तुम्हारी भी मौत है ये घड़ी तो ध्यान की थी ये तो बैठ के सोचने की थी ये तो विचार की थी आदमी मर गया ये भी इन्हीं बातों को करते मर गया कि कौन सी फिल्म कहाँ लगी और हम भी इन्हीं बातों को करते मर जाएंगे लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ वो अपने को बचाने के लिए बातों में उलझाए यह आदमी मर गया ये बात दिखाई नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि यह अस्त व्यस्त कर देगी ये उनकी जिंदगी के ढांचे को तोड़ मरोड़ देखी उनको फिर परमात्मा की याद करने को मजबूर होना पड़ेगा फिर संसार का स्मरण करने से काम न चलेगा क्योंकि संसार का स्मरण करते करते रोज लोग मर रहे हैं कब तुम्हें सुध आएगी कि हम उसका स्मरण करें कि फिर मरना ना हो और ऐसा सूत्र तुम्हारे भीतर है और ऐसी तुम्हारी संभावना तुम अमृत के पुत्र हो वेद कहते हैं अमृतस पुत्र हे अमृत के पुत्र तुम क्यों मृत्यु में उलझ गए हो जो संसार में उलझा वो मृत्यु में उलझा क्योंकि संसार मरण धर्मा है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 बैठे सिला समुद्रन को सो सब बुलनहार वे सब डूबने वाले उस पार ले जाने वाली तो एक ही नाव नानक नाम जहाज उसका नाम ही बस एक मात्र नाव है उसका स्मरण ही भजन बिन भूलि परो संसार नाम बिना ना ही निस्तारा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 और जो इस सत्य को देख ले कि उसका स्मरण पार ले जाने वाला है उसकी जिंदगी में इसी क्षण रक्त शुरू हो जाता ये बात ही इतनी आह्लादकारी है उदासी मिट जाती आंखों में नई चमक आ जाती देख जिंदा से परे रंग चमन जो से बहार रक्ष करना है तो फिर पांव की जंजीर ना देख जरा पार आख उठ जाए देख जिंदा से परे कारागृह से जरा ऊपर देखो देख जिंदा से परे रंग चमन जो से बाहर जरा आकाश की तरफ देखो जरा ऊपर उठो अपनी सीमाओं से धन दौलत पद प्रतिष्ठा नाम धाम इन सीमाओं के जरा ऊपर उठो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 जंजीर तुम्हारे नाच को नहीं रोक रही नाच के न होने के कारण जंजीर निर्मित हो गई नाम बिना ना ही निस्तारा कभन पहुंचे पार सुख के काज धसे दीर्घ दुख देखते हो मूलता, भूले मुगध गमार, क्या है मूढ़ता इस जगत की सुख के काज धसे दीर्घ दुख चाहते तो सुख है और घुसते जाते दुख नहीं।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 कितने लोग हैं यहाँ जो जीवन का रस जीवन का अमृत बिना पीए मर जाते हैं। जिनके हाथ में न कभी शराब लगी न कभी प्याली पड़ी निजामे मैदा की बदलने की जरूरत है मधुशाला का नियम बदलने की जरूरत है मधुशाला की व्यवस्था बदलने की जरूरत है जीवन का ढंग बदलने की जरूरत है निजामे मैदा साकी बदलने की जरूरत है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 उनकी तरफ देखते नहीं और कभी मजबूरी में अगर तुम्हें देखना भी पड़ता तो तुम कहते महाराज ठीक ही कहते हो आप ये रही पूजा आपके चरण छुए लेते मगर मुझे बक्सो ए गदागर मुझे ईमान की सौगात ना दे मुझको ईमान से अब कोई सरोकार नहीं मैंने देखा है इन आंखों से मुरबत का मयाल मुझको अब मेहरू मोहब्बत से कोई प्यार नहीं मैंने इंसान को चाह भी तो क्या पाया है अब मेरा कुफ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 और किसी की बात करने की जरूरत भी नहीं जो यहां है उनकी बात हो रही मेरी और तुम्हारी बात हो रही ये बात सीधी सीधी है जो भी मैं तुमसे कह रहा हूं ठीक तुमसे कह रहा हूं तुम यह मत सोचना कि पड़ोसी के लिए लागू कि ये बच्ची जो बगल में बैठा है यही धन के पीछे पागल अच्छी पढ़ी, हम तो पहले ही इसको समझाते थे मगर कभी समझा नहीं ये जो बगल में बैठे नेता अच्छी पड़ी पद के पीछे दीवाने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे ठीक मारे गए मैं तुमसे कह रहा हूं और जब तक तुम सीधे सीधे लेना शुरू न करोगे ये अमृतदायी वचन व्यर्थ चले जाएंगे वर्षा होगी और तुम्हारा गड़ा खाली का खाली रह जाएगा ये सूत्र अनूठे है इन्हें गुनगुनाना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 तो परवाने भी आएंगे आज इतना